अध्याय चार स्वामी रितानंद मां जयराम में है आज मां के घर जगधात्री पूजा है इसीलिए मां अत्यंत व्यस्त है मां के मुंह में केवल एक ही बात है कैसे करके मां की पूजा होगी आज सवेरे ही वे ठाकुर की नित्य पूजा करने बैठी हैं ठाकुर को फल मिष्ठान आदि का बहुत सा नैवेद्य दिया गया है भोग देने के समय मां ठाकुर को लक्ष्य करके कह रही हैं, देखो आज मां की पूजा है जल्दी जल्दी खा लो मुझे वहां जाना होगा धीरे धीरे और भी कुछ कह रही हैं ऐसा लगा मानो वे किसी व्यक्ति से बातें कर रही हैं पूजा पूरी करके वे जगधात्री मंडप पर जा बैठी और पूजा समाप्त होने तक दीन भाव से प्रतिमा की ओर एक टक दृष्टि से निहारती रही मैं कोयलपाड़ा से सामान खरीदकर तथा मां के लिए ठाकुर पूजा के फूल लेकर जयरामवाटी वाटी पहुंचा मेरे पहुंचते ही मां ने कहा मैं सोच रही थी कि तुम अभी आते ही होगे उसके बाद ही मैं स्नान करने जाऊंगी मां ने सामान आदि रखकर मुझे मुरमुरा खाने को दिया उसके बाद एक छोटा सा गमछा पहनकर तेल लगाते लगाते वे हम लोगों के संबंध में बातें करने लगीं। अकस्मात वे बोली मैं मां हूं इसमें लज्जित होने की क्या बात है उसके बाद वे स्नान करके पूजा के लिए गईं। एक दिन मैंने सोचा कि मां से पूछूंगा साधन भजन किस प्रकार करना चाहिए शाम को मां बरामदे में बैठकर माला जप रही थीं पास जाने पर मैं वह सब भूल गया प्रश्न करने की इच्छा ही नहीं हुई मां से केवल बोला मां आप मेरा भार ले लीजिए या कहकर मैं रो उठा मां ने तब आश्वासन देते हुए कहा रो मत तुम्हारा भार तो मैंने बहुत दिनों से ले रखा है ठाकुर ने तुम्हारा भार बहुत दिनों से लिया है चिंता की क्या बात है एक दिन मैंने स्वप्न में देखा कि मां मुझसे कह रही हैं, तुम ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करो पूज्यपाद हरि महाराज से इसकी चर्चा करने पर उन्होंने कहा यह बात तुम मां से जाकर कहो कुछ दिन बाद कोयलपाड़ा में जाकर मैंने मां से वह बात कही मां सुनकर थोड़ा हंसी और बोली कल जब मैं पूजा करूंगी उस समय तुम एक नया वस्त्र लेकर आना पर किसी को खबर ना हो दूसरे दिन जब मैं मां के पास गया तो वे पूजा समाप्त कर नाश्ता करके बरामदे में बैठी मंजन कर रही थीं। मुझे देखते ही जीप काटकर बोली देखो पूजा हो गई है मैं तो भूल ही गई जो हो मैं मुंह धो लेती हूं तुम जाकर ठाकुर घर में बैठो ठाकुर घर में आकर बोली दरवाजा बंद कर दो वे लोग अर्थात लड़कियां वहां हैं पात्र से जल लेकर उन्होंने मेरे शरीर पर छीटा दिया फिर मेरी नाभी छाती और सिर पर हाथ रखकर उन्होंने कुछ किया नए कपड़ों को लेते हुए उन्होंने कहा वह देखो ठाकुर हैं उनसे बोलो आज मैंने तुम्हें अपना स भार दिया बाद में वह वस्त्र मेरे हाथ में देकर बोली आज मैंने तुम्हारे प्राणों के भीतर सन्यास दिया उस समय मेरी अवस्था मानो दिशाहारा व्यक्ति के समान हो गई थी यहां तक कि मैं मां को प्रणाम करने की बात भी भूल गया यह भाव बहुत दिनों तक बना रहा मां राधु को लेकर कोयलपाड़ा में थी उस समय राधु आसन्न प्रसवा थी उसकी अवस्था उस समय पागल के समान हो गई थी मां को सब समय यही चिंता कि राधु किस प्रकार इस विपदा से निर्विघ्नतापूर्वक मुक्ति पाए इसीलिए मां कितने ही देवी देवताओं से कातर भाव से प्रार्थना कर रही थी उसी समय एक दिन मां ने कहा देखो हनुमान चरित में लिखा है ना कि अच्छा बुरा जो होने का हो उससे सब मालूम हो जाता है अतः राधु का क्या होगा उससे मालूम करके देखो ना मैंने वह पुस्तक लाकर देखी उसमें चौकोर खाने बने हुए थे उसके किसी एक खाने पर उंगली रखनी होती थी मां ने एक स्थान पर उंगली रखी उसके अनुसार मैंने मां को फलाफल पढ़कर सुनाया उसमें लिखा था कि फल अच्छा होगा उत्तम फल की बात सुन मां बड़ी प्रसन्न हुई और बोली तब तो राधु अवश्य ही अच्छी हो जाएगी जब उन्होंने अर्थात हनुमान ने ऐसा कहा है तो अवश्य ही अच्छी होगी एक बार कामकाज को लेकर कोयलपाड़ा मठ के अध्यक्ष और सेवकों के बीच मतभेद पैदा हुआ मां तब जयराम वाटी में थी हम लोग उनके लिए प्राय कोयालपाड़ा से सामानों की खरीदारी कर वहां ले जाते थे मां कौन कैसा है इस बारे में खोद खोद कर पूछती मां उस मठ के बारे में सारा समाचार अच्छी तरह से जानती थी एक दिन उनकी भतीजे ने इस संबंध में जिज्ञासा प्रकट की इस पर मां ने उससे कहा तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना है उसके चले जाने के बाद मां ने कहा देखो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है ठाकुर कहते थे श और सर, सब सहे जाओ सहे जाओ वे हैं यह विश्वास रखो बाद में जब मां कोयलपाड़ा में आकर कुछ दिन रुकी थी तो एक दिन मठाध्यक्ष ने उनसे कहा मां लड़के लोग यहां रहना नहीं चाहते हैं आप उन लोगों से कह दीजिए कि वे अन्य किसी स्थान पे नहीं रह पाएंगे और वे यही रहकर अपना सब कामकाज करें यदि आप ऐसा कह दें तो फिर वे लोग और कहीं नहीं जाएंगे यह बात सुनते ही मां क्रुद्ध होकर बोली तुम मुझसे क्या कहलाना चाहते हो तुम समझते हो मैं कह दूंगी कि वे लोग कहीं ना रह पाए वे लोग मेरे बेटे हैं ठाकुर के पास आए हैं वे लोग जहां जाएंगे ठाकुर उनकी देखभाल करेंगे और तुम मेरे मुंह से खिलवाना चाहते हो कि वे कहीं स्थान न पाए यह बात मैं नहीं कह सकूंगी मां तब खूब ऊंचे स्वर में बोल रही थी सभी भय से घबरा उठे मठाध्यक्ष तब मां के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले मां रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए मां उसी समय एकदम शांत हो गई एक दिन पूर्व बंग के कोई भक्त दीक्षा के लिए मां के पास पहुंचे मां तब कोयालपाड़ा में थी मां के पास यह समाचार भेजने पर उन्होंने कहा नहीं दीक्षा नहीं होगी भक्त यह सुनकर हताश हो गए दूसरे दिन वे किसी से कुछ न कहकर मां के कमरे के सामने बैठकर रोने लगे मां को यह पता चलने पर उन्होंने कहा भक्त क्यों इस प्रकार रो रहा है उसे चले जाने को कहो मैं उससे मां का आदेश कहने गया पर उसकी दयनीय अवस्था देखकर कह नहीं पाया इस बीच देखता हूं कि मां स्वयं ही अपने कमरे के सामने का दरवाजा थोड़ा खोलकर भक्त को देख रही हैं मेरे भीतर प्रवेश करते ही मां ने मुझसे कहा उससे कह दो कल उसकी दीक्षा होगी यह सुनकर वह भक्त और भी जोरों से रोने लगा दूसरे दिन उसकी दीक्षा हो गई कोयलपाड़ा में कृष्ण प्रसन्न नाम का एक शिक्षित भक्त कुछ दिनों तक था मां ने एक दिन हम लोगों से कहा देखो विदेशों से बहुत से साहाबादी सब भक्त आएंगे तुम लोग कृष्ण प्रसन्न के पास अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लो मां के अनुसार हम लोगों ने लिखना पढ़ना आरंभ किया था किंतु कुछ दिनों बाद कृष्ण प्रसन्न के चले जाने से वह बंद हो गया किसी स्त्री भक्त के पास मां के चरण चिन्ह थे एक दिन वह चोरी चला गया उसे लेकर स्त्रियों के बीच बवाल मच गया मां तब कोयालपाड़ा में थी यह सुनकर वे हंसते हुए बोली अरे, उसे लेकर तुम लोगों के बीच इतना झगड़ा क्यों मैं तो हूं जितने पद चिन्ह चाहो ले लो बाद में कुछ कपड़े और आलता लाकर उन्होंने बहुत से पद चिन्ह बना दिए इसके साथ ही झगड़ा भी समाप्त हो गया एक दिन मां ने प्रसन्न मामा के घर बातचीत के दौरान कहा देखो राधु जन्म लेने के पहले सर्वदा छाया के रूप में मेरे सामने घूमती रहती थी उसकी ओर दिखाते हुए ठाकुर ने कहा इसका आश्रय लेकर रहना उसी राधु को लेकर मैं कितनी आसक्ति में डूबी हूं देखो ना गौरदासी किस प्रकार अपनी लड़कियों को तैयार कर रही है और मैंने एक बंदरिया को तैयार किया है एक दिन जयराम बाटी में कोई एक साधु कागज कलम तथा दवात लेकर मां के पास पहुंचे और बोले मां दूध की मात्रा बहुत कम हो गई है एक गाय से जो दूध होता है वह पूरा नहीं पड़ता इसीलिए सोचता हूं कि एक गाय और खरीद लो यदि आप अनुमति दें, तो एक व्यक्ति को रुपए के लिए लिख दो मां ने कहा लिख दो तुमने मुझे रुपया निकालने का यंत्र समझ लिया है तुम सोचते हो कि बस लिखने से ही रुपया आ जाएगा है ना उसके जाने के बाद मां हंसते हुए बोली देखो उसकी कैसी कामना है एक बार मैंने बाबूराम को मिश्री का शरबत पीने को दिया था बाबूराम को तब पेट की बीमारी थी ठाकुर ने वह देख लिया एक दिन उन्होंने मुझसे कहा तुमने बाबूराम को क्या पीने को दिया था मैंने कहा मिश्री का शरबत। वह सुनकर ठाकुर ने कहा इन लोगों को साधु होना है यह सब क्या आदत डाल रही हो एक दिन मैंने मां से पूछा मैं किस प्रकार साधन भजन करूं मां ने कहा ठाकुर को पुकारने से ही सब होगा यह मेरे मन के अनुरूप न होने पर मैंने पुनः मां से पूछा तब मां नाराज होकर उच्च स्वर में बोली मैं और कुछ नहीं जानती ठाकुर के पास जो चाहोगे वही पाओगे कोई एक भक्त मां के पास दीक्षा लेने गए तो मां ने उनसे पूछा तुम्हारे वंश का मंत्र क्या है भक्त ने कहा वह तो मुझे नहीं मालूम तब मां थोड़ी देर चुप रहकर बोल उठी तुम्हारे वंश का मंत्र यह है और उन्होंने उस भक्त को दीक्षा प्रदान की कोयलपाड़ा में एक दिन एक पागल आकर घर के सामने उत्पात मचा रहा था मां ने उसका पागलपन देखकर कहा देखो ना यहां सब पागलों का ही मेला है हम लोग आए हैं इसीलिए सब पागल आ रहे हैं देखो राधु पागल उसकी मां पागल इन सबके साथ मेरा निवास है यह कह कहकर वे थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली घर में आएगी दंडी सुनेंगे बहुत चंडी आएंगे बहु दंडी योगी जटाधारी